श्री देवी भागवत महात्मा गर्जी बोले महाभाग वसदेव दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ सुनो भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपणी है तुम उन्हीं की आराधना करो उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है मुनि की जो कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा भगवान आप परम दयालु हैं यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बे की आराधना प्रारंभ कर दीजिए महामते मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती अतः आप ही इस दुख रूप की सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले वसुदेव तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो अतः तुम्हारे कल्याणार्थ में अवश्य यत्न करूँगा फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई मुने मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुँचा देंगे साथ ही यशोदा जी की कन्या के ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्य पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदंबिका को प्रणाम किया अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा तभी से भगवती जगदंबिका का उत्तम महात्मा मैं जानता था देवरसे आज भी आपके मुखारबिंद से वही महात्मा मैं सुन रहा हूँ अतः प्रभु आप ही मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए देवरसे आप दया के सागर हैं मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है